जलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गजल सुनिए यार रमेश के साथ नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हम लोग जो है एक नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे और कल आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की होगी मैं ही सफलता हूँ इस विषय का और इस विषय पर आपने चिंतन भी किया होगा तो चलिए एक नया विषय आज हमारा है सफलता का आधार मेरे संस्कार जी हाँ जीवन में कहते हैं कि संस्कार बड़ा रोल अदा करता है तो मेरे संस्कार ही मुझे सुख या दुख या सफलता या असफलता का कारण बताते हैं तो इस विषय को गहराई से समझेंगे और आज के हमारे विशेष मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं और राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का उनका ये विषय है सफलता का आधार मेरे संस्कार तो चलिए उनसे सुनते हैं आप सभी की तरफ से राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते ओम शांति नमस्ते जी ओम शांति कैसे हैं आप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास जी जी जी मैं चाहूँगा कि आज एक नया विषय पर आप बात करने वाले हैं सफलता का आधार मेरे संस्कार तो ये विषय क्यों आपने चुना इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें ये इसलिए इसलिए चुना क्योंकि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है जो व्यक्तित्व होता है उसको बनाने में उसकी आदतें या जिनको हम इंग्लिश में कहें हैबिट्स जी या जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं हम्म हम्म वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जी और व्यक्ति अपने आप को अपने संस्कारों के हिसाब से ही जानता भी है और पहचानता भी है हम्म अगर वो कहता है मैं ये हूँ तो वो उसके संस्कारों के आधार के ऊपर है उसकी आदतों के ऊपर है और आते हैं कैसी चीज़ है जो एक बार आपकी बन जाएँ तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर वो अपने आप ही प्ले करती हमें पता ही नहीं लगता कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं माना वो हमारी ज़िंदगी का कैसा अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं जिनको अगर हम बाद में बदलना चाहें तो व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन आदत को नहीं बदल सकता हूँ क्योंकि उसको लगता है कि ये काम ऑटोमेटिकली ही हो रहा है तो इसलिए अगर हमारी आदतें अच्छी हैं हम्म पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली अच्छी आदतें पॉजिटिव आदतें हमें सफलता की ओर ले की जाएंगी जी, जी, क्योंकि सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वही आते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी जो थे जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सत्याग्रह शुरू किया तो अंग्रेज़ों ने तो हिंसा का रास्ता अपनाया लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है उन्होंने लाठी नहीं उठाई उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया लेकिन उन्होंने एक अलग संस्कार एक अलग आदत बना ली और उसी एक संस्कार के कारण उसी एक आदत के कारण वो बीसवीं सदी के सबसे महान शख्स बन गए और उनको सबसे महान शख्स बनाया गया लेकिन नॉर्मली हमारी आदतें क्या होती जो डे टू डे लाइफ में हमें सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं समाज में जो आम चलती हैं जो दूसरों को देखते हैं कभी हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना है लेकिन वही एक आदत एक व्यक्ति को इतना महान बना दिया और वही एक आदत एक व्यक्ति को वो जेल तक पहुंचा देती है गुंडा बना देती है डाकू बना देती है जो डाकू होते हैं गुंडे होते हैं उनके सामने भी ऐसे चैलेंजेज़ आते हैं ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि केवल गांधी जी तो बेकसूर थे लेकिन बेकसूर होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी आदत एक अच्छे संस्कार को अपनाया ऐसे जो हम कहते समाज में जो लोग बुरे बन जाते हैं वास्तविकता में जन्म से कोई बुरा होता नहीं लेकिन उनके सामने ऐसे चैलेंजेज़ आते हैं उनके सामने भी हो सकता है कि उनको भी किसी ने दुख दिया हो तंग दी तंग किया हो लेकिन उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया जिसके कारण उनको भागना पड़ा और जो इतने अच्छे व्यक्ति थे वो चोर बन गए डाकू बन गए गुंडे बन गए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजेश जी मुझे लगता है कि संस्कार को लेकर काफ़ी चीज़ें हमारे जीवन पर उसका असर पड़ता है और जैसा व्यक्ति चिंतन करता है सोचता है उसके आदतें बनने शुरू हो जाती हैं और फिर ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्शन पर रिएक्शन कैसे करें अगर अंग्रेज़ों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो गांधी जी ने उसका विरोध में अहिंसा के रूप में उनके साथ में सामने खड़े रहेगे तो यहाँ पर हमारी चिंतन की इारा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे संस्कारों के साथ में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं या उनका रवैया देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हमें भी उसी रवैये में बात करना है या उसी तरीके से बात करना है आप अलग भी अपने जो है मानवीय मूल्यों को लेकर भी आप उनके साथ सामने खड़े हो सकते हैं और देखिए हमारे सामने बहुत ही सुंदर उदाहरण गांधी जी का है हिंसा के प्रति वो अहिंसक रूप में खड़े होकर जीत हासिल की तो हम लोग आज के समय में कभी ऐसा विचार नहीं करते या करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग सोचते हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा है ना तो आइए इस विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार तो पुराने भी होते हैं पूर्वजन्म के भी होते हैं तो फिर वो हमारे सफलता का आधार कैसे बनेंगे देखिए कहते हैं न कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जी। कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना अगर मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस में वो शायद किस कोई उसके पिछले जन्म की बात है लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर वो मिट्टी में हाथ डाल दे तो सोना बन जाता है क्योंकि उसकी जो आदतें हैं या उसके जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि अगर वो किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत निष्ठा से बहुत मेहनत से पहली बात तो हाथ में नहीं लेगा अगर उसने कोई कार्य करना है तो नहीं, नहीं, लेकिन अगर लेगा भी वो तभी लेगा अगर उसको ये पता होगा कि मैं इसको ईमानदारी से सच्चाई से मेहनत से पूरी निष्ठा से करूँगा और जब वो इन अपने मूल्यों के साथ उस कार्य को करता है तो उसको सफलता मिलती है और जब वही कार्य वो बार बार करता है क्योंकि दो व्यक्ति हैं और एक कार्य को दो व्यक्ति एक ही समय पर करते हैं लेकिन एक व्यक्ति असफल हो जाता है एक व्यक्ति सफल हो जाता है क्योंकि वो उसी कार्य को अपने उन्हीं मूल्यों उन्हीं गुणों के साथ करता है इसलिए वो सफल हो जाता है तो अगर हम देखें सफलता असफलता में केवल इतना ही फ़र्क है कि अगर हम मूल्यों को नहीं छोड़ें अपने मूल्यों पर अडिग रहें जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करते हैं तो कहते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन आज के दिन में माने जाते हैं तो उनके मन में भी देखिए कितनी मेहनत उन्होंने ज़िंदगी में की होगी साहस उनमें कितनी सहनशीलता होगी साहस होगा कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी दिन में मैं समझता हूँ बारह बारह घंटे प्रैक्टिस की होगी अभ्यास किया होगा कड़ी मेहनत की होगी डिटर्मिनेशन होगा उनमें डिसिप्लिन होगा जहाँ पर उनके विद्यार्थी थिएटर में जाके पिक्चर्स देखते होंगे वही दोपहर की कड़कती धूप में वो मेहनत में इतनी मेहनत कर रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि हम ये जो मूल्य हैं इनकी बहुत आवश्यकता है एक व्यक्ति के सफल और असफल होने में और उन्हीं मूल्यों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में जब लेके आते हैं बार बार उनको करते हैं तो फिर जैसे हम कहते हैं न कि व्यक्ति को किसी भोजन की आदत पड़ जाती है जैसे बचपन में हम सबको माँ का भोजन ही अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है कि माँ का भोजन खाने की आदत होती है तो ऐसा नहीं है कि अब हर एक को अपनी माँ का भोजन ही अच्छा लगता है लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे की माँ का भोजन क्यों नहीं अच्छा लगता <laughs> क्योंकि बचपन से उसकी आदत जो है उसके सब माइंड में चली गई है कि मुझे वही भोजन अच्छा लगेगा जो मेरी माँ बनाएगी भले दूसरे की बनाएगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बाहर का अच्छा नहीं लगेगा फाइव स्टार का होटल का अच्छा नहीं लगेगा क्यों क्योंकि हमें वो आदत पड़ चुकी है वो बचपन में अनकॉन्शियसली पड़ी हुई है इसी तरह ये जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी आदतें ही उनको क्या बनाती हैं सफल जो है वो बनाती है लेकिन कॉन्शियसली ध्यान देकर के हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन जैसे बताया शुरू में क्योंकि उनको बदलना क्या है बड़ी मुश्किल है उसके पीछे रीज़न क्या है जैसे फिजिक्स में एक लॉ है उसको हम बोलते लॉ ऑफ नरशिया लॉ ऑफ नरशिया ये कहता है कि कोई भी वस्तु वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि हम उसको कुछ बाहर से फोर्स ना दें गति ना दें एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए एक गिलास है उसके ऊपर हमने एक गत्ता रखा है है ना? और उसके ऊपर हमने एक सिक्का रखा है तो अगर आप गत्ते को गिलास से ज़ोर से खींचेंगे तो सिक्का गत्ते के साथ नहीं जाएगा लेकिन सिक्का गिलास में गिर जाता है माना सिक्का अपनी वो अगर वो खड़ा है उसी जगह तो खड़ा ही रहना चाहता है वो गत्ते के साथ चलना नहीं चाहता है तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ नर्शिया इसी तरह हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं ही आदत हूँ मेरी ये पर्सनैलिटी है इसको बदलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसलिए कहती है अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ मुश्किल है तो व्यक्ति की आदतें हैं जैसे आपने पिछले जन्म की भी बात की अगर पिछले जन्म की भी कुछ आदतें हैं अगर पॉजिटिव हैं तो भी बहुत अच्छी बात है कईयों आते हैं संस्कार जैसे मान लीजिए कई बच्चे बचपन से ही बहुत अच्छा गाते हैं पियानो बजाते हैं म्यूजिशन होते हैं या उनको गीता के श्लोक बिल्कुल याद होते हैं और पिछले जन्मों के संस्कार हैं लेकिन कई ऐसे संस्कार भी हैं जो नेगेटिव होते हैं जो पिछले जन्मों में आते हैं लेकिन अगर हम उनको ध्यान दें तो जैसे हमने अपने संस्कार बनाए हैं अगर ध्यान देकर कॉन्शियसली उनके ऊपर हम ध्यान एकाग्र करें तो बहुत सारी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम संस्कारों को बदल भी सकते हैं जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि हम अपने संस्कारों पे आ, अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है सबसे पहला प्रायोरिटी हम अपने संस्कारों को समझें अगर वो पॉजिटिव है तो अच्छी बात है अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज करें है ना लेकिन कैसे चेंज किया जाए क्या पैरामीटर हो सकते हैं कैसे बदले जा सकते हैं हमारी आदतों को जी संस्कार जो है हम कहेंगे तीन तरह के हमारे संस्कार होते हैं नहीं, नहीं, नहीं। पहला तो है हमारी सोचने के संस्कार सोचने की आदत जी के मन जो है हमारा 24 घंटे सोचता रहता है नहीं, नहीं, नहीं। तो मन को भी एक आदत पड़ जाती है जैसे हमने बात की कुछ सेशंस में पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो हम टेंशन में है डिप्रेशन में हैं स्ट्रेस में है और उसका कारण यही है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको एक आदत बन चुकी है या स्ट्रेस में है लॉन्ग टर्म एंजाइटी में है उसको एक आदत बन चुकी है, उसने नेगेटिव ही सोचना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो हर एक चीज़ के उसका एक नज़रिया बन जाता है रवैया बन जाता है कि बार बार उसके मन में नेगेटिव संस्कार ही बनते हैं तो मन के सोचने का भी एक संस्कार है फिर जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे मुख से शब्द निकलते हैं कि जो हम सोचेंगे वैसी ही फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती है उन फीलिंग्स को उन इमोशंस को हम अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं उन भावनाओं को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं तो दूसरी तरह के संस्कार कहेंगे हमारे बोलने के संस्कार हमारी भाषा कैसी है हम व्यवहार कैसे करते हैं एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं कम्युनिकेट कैसे करते हैं संवाद कैसे करते हैं तीसरा है जो हमें नज़र आते हैं जैसे एक्शंस प्रैक्टिकली जो हम उनको कर्म में करते हैं और जो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्य में उनको लेके आते हैं उनको हम कहेंगे कर्म के आधार के ऊपर लेकिन इनका जो बेस है वो हमारे मन की सोच है कि मन हमारा क्या सोच रहा है मन हमारा नेगेटिव सोचता है या मन हमारा जो है वो पॉजिटिव सोचता है तो आप देखेंगे अगर हमारे संस्कार बुरे हैं जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा करने का संस्कार है कोई व्यक्ति किसी को देखते ही गुस्सा करना शुरू कर देता है <touch> तो वो गुस्सा इसलिए करता है कि जैसे व्यक्ति उसको देखता है उसको पता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं है तो जैसे ही वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं उसके मन में पहला थाट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव जब आया तो उसके मन में भाव क्या हो जाता है नेगेटिव ही हो जाता है उसकी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति उसके इमोशंस जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं इसलिए वो नेगेटिव शब्दों से ही उस व्यक्ति से व्यवहार करता है और उसका क्या हो जाता है वो आदत क्या बन जाती है गुस्सा करने की जो है वो बन जाती है लेकिन उसके विपरीत कोई व्यक्ति अगर उसके मन में भाव ये कि व्यक्ति बहुत अच्छा है तो जैसे ये व्यक्ति सामने आएगा उसके बारे में क्या सोचेगा पॉजिटिव सोचेगा अच्छा सोचेगा उसकी जो टॉक है उसके प्रति अच्छी है और जो शब्द उसके मुख से निकलेंगे उस व्यक्ति के प्रति वो भी कौन से निकलेंगे अच्छे ही निकलेंगे और व्यवहार भी क्या निकलेगा व्यवहार भी कैसा करेगा अच्छा करेगा उसका वो काम करेगा जो वो कहेगा उसकी वो बात भी मानेगा लेकिन अगर उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो समझता है कि ये बुरा है उसकी वो बात भी नहीं मानेगा भले वो अच्छी बात भी करेगा भले वो उस व्यक्ति के फ़ायदे की बात भी करेगा लेकिन उसको लगेगा नहीं ये व्यक्ति जो है अच्छा नहीं इसलिए अच्छी बात कभी भी नहीं जो है वो कर सकता है तो इसकी एक विधि है इसका एक तरीका है मैं समझता हूँ हम आने वाले सेशंस पे इसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि हम अपने संस्कारों को कैसे बदल सकते हैं लेकिन आने वाले जो हमारा नेक्स्ट होगा कुछ देर के लिए आप ऑब्ज़र्व करें देखें अपने आप को कि कोई जैसे हमने एग्जांपल दी कि एक व्यक्ति जिसको आप बुरा मानते हैं जब वो सामने आता है तो मन आपका कैसा चलता है क्या होता है ऑब्ज़र्व करें अपने आप को और दूसरी जगह जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप अच्छा समझते हैं जब वो आपके सामने आता है तो आपका मन कैसा सोचता है शब्द कैसे निकलते हैं व्यवहार आपका कैसा होता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है अपने सोच को बदल सकते हैं और सोच अगर हमारा बदलना शुरू हो जाए तो फिर हम अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अपने स्वभाव या संस्कारों को बदलने में एक टेक्निकल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है और चलिए मैं चाहूँगा कि एक जाते जाते एक और बात अगर इससे जुड़ी हुई कुछ बात रह गई हो तो ज़रूर बताइए राजेश जी हाँ एक कॉमन प्रोसेस है जिसको हम कहते है कि हैं कि आदतें आपने जैसे पूछा था कि आदतें कैसे बदल सकते हैं क्योंकि उनको बदलना जो है बहुत मुश्किल है लेकिन उसको ये समझें कि बनी कैसे बनी ऐसे कि जब हम कोई भी काम को जो हमें अच्छा लगता है उसको हम बार बार करते हैं बार बार करते हैं तो हमारी जो है वो आदत बन जाती है और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उस काम को कितनी बार किया जाए कि जो हमारी आदत बन जाए इसके भी ऊपर बहुत एक रिसर्च हुई है लेकिन और इसके ऊपर डिस्कशन भी बहुत है एक राय नहीं है बहुत सारी राय बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज हैं कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हमारी आते संस्कार जो हैं वो नौ दिन ले, नौ दिन लगते हैं उनको बदलने में कुछ लोगों का व्यूज है कि उनको इक्कीस दिन लगते हैं लगातार हम एक ही कार्य को जैसे मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनानी है कुछ लोग कहते हैं अगर आप नौ दिन करेंगे लेकिन वो ये कहते हैं कि नॉर्मल सी आते हैं हमारी नौ में बदल जाती हैं लेकिन जो मुश्किल आते हैं उनको शायद इक्कीस दिन लगते हैं कुछ लोग कहते हैं चौंसठ दिन लगते हैं अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को बदलना है तो कम से कम तीन महीने से ले कर नौ महीने तक लगते हैं अपने भोजन की आतों को बदलने में एक्सरसाइज करने में सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृतवेला जिसे हम नेक्टर टाइम कहते हैं उसको उठने में तो पहली तो एक चीज़ है कि हमको जिस भी आदत को बदलना है जिस भी नई आदत को लेके आना है उसको हम क्या करें बार बार बार बार करें ये पहली बात है दूसरी बात उसको हम दिल से करें ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति हमको प्रेशर से कराए जैसे बच्चों को हॉस्टल में होता है वो उनको प्रेशर से कराया जाता है डिसिप्लिन अगर हम उनको कहते हैं डिसप्लिन में रहो लाइन में चलना है तो टीचर खड़ा होगा तो लाइन में चलेंगे अगर नहीं खड़ा है तो क्या होगा फिर वो लाइन तोड़ देंगे तो दूसरी शर्त ये है कि जिस आदत को भी आपने बदलना है जो भी आपने नई चीज़ सीखनी है उसको आप अपने दिल से करें ना कि दूसरों से कहने से करें और दिल से आप कब करेंगे जब आपका लॉजिक माइंड आपका जो तर्क करने वाली बुद्धि है वो स्वीकार कर लेगी कि ये जो आदत है ये जो संस्कार है ये मेरे लिए बहुत अच्छी है ये मेरे को जीवन में आगे बढ़ाएगी ये मेरे को सफलता तक लेके आएगी तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है किंतु है परंतु है तो उस प्रश्न को आप दूर करें क्योंकि जब तक आपका जो लॉजिक माइंड है उसमें कोई क्वेश्चन है तो हमारा इमोशनल माइंड क्योंकि जो भाव हैं वही हमारे संस्कारों को बदलते हैं हमारी आतों को बदलते हैं इसलिए इमोशनल माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको भी हमें जो है वो दूर कर लेना चाहिए और चौथी बात है कि हम उसको कंटिन्यूस करें लगातार करें डिस जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन से करें अगर हम उसको लगातार करते हैं तो हमारी आदत बदलती है लेकिन अगर हम दो दिन करते हैं फिर तीन दिन छोड़ देते हैं दो दिन करते हैं तीन दिन छोड़ देते हैं तो वो हमारी आदत जो है वो नहीं बन पाती है वो कहीं ना कहीं हमारी जो ब्रेक हो जाता है उसके लिए हमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है जी राजेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे चीज़ें संभव हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से मंथन करके आपने बताया तीन चार चीज़ें और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से अपने आदतों को बदलना चाहे तो एक प्रोसेस है प्रोसेस के साथ अगर आप करते हैं और दूसरा एक उसी चीज़ को बदलने के बजाय अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड है और उसके ऊपर काम करते हैं तब भी आपका काम हो जाता है किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपका फोकस क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है उसी पर अगर आप ध्यान देते हो तो नए आदतें क्रिएट होंगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का तो ये भी एक अच्छी चीज़ है तो अल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी हैं तो इस पर कई और चीज़ें जैसे कि है तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही फिर से एक बार ढेर सारी खुशियाँ थैंक यू राजेश जी बहुत अच्छी बातें बताने के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक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 I'm not a saint. 沙